शिक्षा का आदर्श नारियों की शिक्षा नारी शिक्षा की आवश्यकता तुम्हारे देश में स्त्रियों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं दिख पड़ता तुम लोग स्वयं पढ़ लिख कर योग्य बन रहे हो परंतु जो तुम्हारे सुख दुख की भागी है प्रतिक्षण जी जान से सेवा करती हैं उनके शिक्षा के लिए उनके उत्थान के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो तुम्हारे धर्मशास्त्र और देश की परिपाटी के अनुसार क्या कहीं कोई पाठशाला है स्त्रियों की बात तो जाने दो इस देश के पुरुषों में भी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं है इसीलिए सरकारी आंकड़ों में जब देखा जाता है कि भारतवर्ष में केवल दस बारह प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं तो लगता है कि स्त्रियों में एक प्रतिशत भी शिक्षित न होंगी ऐसा न होता तो देश की ऐसी दुर्दशा क्यों होती शिक्षा का विस्तार तथा ज्ञान का उम उन्मेष हुए बिना देश की उन्नति कैसे होगी तुम में से जो शिक्षित है और जिन पर देश की भावी आशा निर्भर है उनके द्वारा भी इस दिशा में कोई चेष्टा या उद्यम नहीं पाया जाता स्मरण रहे कि जनसाधारण और स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना उन्नति का कोई उपाय नहीं है विभिन्न कालों में कई असभ्य जातियों ने भारत पर आक्रमण किया था प्रधानतः इसी कारण भारतीय महिलाएं इतनी पिछड़ी हैं फिर इसमें कुछ दोस्त तो हमारे अपने भी हैं युगों के जिस मानसिक नैतिक और शारीरिक अत्याचार ने ईश्वर के प्रतिमा रूपी मनुष्य को भारवाही पशु भगवती की प्रतिमा रूपणी नारी को संतान पैदा करने वाली दासी और उनके जीवन को अभिशाप बना दिया है उसकी वे कल्पना भी नहीं कर पाते स्त्रियों को शिक्षा देने का हमारे धर्म में निषेध ही नहीं है बालिकाओं को पढ़ाना होगा उन्हें गढ़ लेना होगा पुराने ग्रंथों में लिखा है कि विद्यापीठों में बालक बालिकाएं दोनों ही जाते थे पर बाद में पूरे राष्ट्र में शिक्षा उपेक्षित हो गई अमेरिका की महिलाएँ अमेरिका एक अद्भुत देश है निर्धनों तथा नारियों के लिए यह नंदनवन स्वरूप है इस देश में निर्धन तो नहीं के बराबर हैं और संसार में कहीं भी स्त्रियां इतनी स्वतंत्र इतनी शिक्षित और इतनी सुसंस्कृत नहीं हैं वे समाज में सब कुछ हैं उनकी नारियां संसार में सर्वाधिक उन्नत हैं सामान्यतः अमेरिकी पुरुषों की अपेक्षा अमेरिकी महिलाएँ बहुत अधिक सुसंस्कृत हैं सत्पुरुष तो हमारे देश में भी हैं पर इस देश की नारियों जैसी नारियां बहुत कम हैं यह सच है कि सुकृति पुरुषों के घर में भगवती स्वयं ही श्री रूप में निवास करती है या श्री स्वयं सुकृत नाम भुवनेश्वलक्ष्मी मैंने यहाँ हजारों महिलाएं देखी जिनके हृदय हिमवत पवित्र और निर्मल है आहा वे कैसी स्वतंत्र होती हैं सामाजिक और नागरिक कार्यों का ये ही नियंत्रण करती हैं स्कूल और विद्यालय महिलाओं से भरे हैं और हमारे देश में महिलाओं के लिए राह चलना तक निरापद नहीं है और इनके नारियां कैसी पवित्र हैं 25-30 वर्ष आयु के पहले यहाँ बहुत कम विवाह होता है ये गगनचारी पक्षियों की भांति स्वतंत्र हैं हाट बाजार रोजगार दुकान कॉलेज प्रोफेसर सर्वत्र सब धंधा करती हैं फिर भी कितनी पवित्र हैं जिनके पास पैसे हैं वे गरीबों की भलाई में तत्पर रहती हैं मनु महाराज ने भी कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यंत रमनते तत्र देवता जिन परिवारों में स्त्रियों से अच्छा व्यवहार किया जाता है और वे सुखी हैं उन पर देवताओं का आशीर्वाद रहता है और हम क्या कर रहे हैं ग्यारह वर्ष की आयु में विवाह नहीं होने पर मेरी पुत्री बिगड़ जाएगी हम महापापी हैं स्त्रियों को घृणित कीट नरक की द्वार आदि कहकर अध:पतित हुए हैं प्रभु ने कहा है त्व स्त्री त्वम उमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी तुम्ही स्त्री हो और तुम्ही पुरुष तुम्हारी तुम ही कुमार हो और तुम्ही कुमारी इत्यादि और हम कह रहे हैं दूरम अफ्सर चांडालम हे चांदाल दूर हट हमारे मनुजी हमें क्या आज्ञा दे गए हैं कन्या अपि एवं पालनीय शिक्षणीय अति यत्नतः पुत्रियों का भी इसी तरह खूब यत्न के साथ पालन और शिक्षण होना चाहिए जैसे तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन के साथ पुत्रों की शिक्षा होनी चाहिए वैसे ही पुत्रियों की भी शिक्षा होनी चाहिए लेकिन तुम क्या कर रहे हो क्या तुम अपने देश की महिलाओं की अवस्था सुधार सकते हो तभी तुम्हारे कुशल की आशा की जा सकती है नहीं तो तुम ऐसे ही पिछड़े पड़े रहोगे ये रूप में लक्ष्मी और गुणों में सरस्वती हैं ये साक्षात जगदम्बा है इनकी पूजा करने से सर्व सिद्धि मिल सकती है इस तरह की माँ जगदम्बा यदि अपने देश में एक हज़ार तैयार करके मर सकूँ तो निश्चित होकर मर सकूँगा तभी तुम्हारे देश के आदमी आदमी कहलाने लायक हो सकेंगे क्या तुम शाक्त शब्द का अर्थ जानते हो शाक्त होने का अर्थ शराब भंग आदि का सेवन नहीं है जो ईश्वर को समग्र जगत में महाशक्ति के रूप में जानता है और जो स्त्रियों में इस शक्ति का प्रकाश मानता है वही शाक्त है अमेरिकी लोग स्त्रियों को इसी रूप में देखते हैं और मनु महाराज ने भी कहा है कि जिन परिवारों में स्त्रियां सुखी रहती हैं उन पर देवताओं का आशीर्वाद रहता है यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं और इसीलिए ये सुखी विद्वान स्वतंत्र और उद्योगी हैं और हम लोग स्त्री जाति को नीच अधम महा और अपवित्र कहते हैं इसके फलस्वरूप हम लोग पशु दास उद्यमहीन और दरिद्र हो गए